विचार चल रहा था प्रकृति में प्रत्यक्ष तो परामर्श व्याप्ति वारणा क्या बोलना चाहिए hmm? हेतु तो अभिषेकम इत्य बोध्याम ये परामर्श प्रत्यक्ष यह होता किसको कहते परामर्श प्रत्यक्ष घट प्रत्यक्ष किसको कहते घट ज्ञान और घट प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या अंतर है वेदांत में बहुत सुंदर कर दिया उन्होंने वेदांत परिभाषा में विषयगत प्रतिशत ज्ञानगत प्रतिशत दो विभाग कर देते ये लोग क्या कहेंगे घटक ज्ञान ज्ञान गयंगत इतना ही बोलोगे इसका नाम घटक ज्ञान ज्ञातो घट तो ज्ञात घट अगर घटक ज्ञानवान हम अयंगत इत्यागत ज्ञानवान अहम ऐसे भी अनुभव करते हो उसका नाम गढ़ प्रत्यक्ष इसी प्रकार परामर्श ज्ञान और परामर्श प्रत्यक्ष ज्ञान वन्यव्याप जुम्बान पर्वतः इतना ही बोलोगे ये हो गया परामर्श ज्ञान इसका प्रत्यक्ष प्रत्य क्या हो जाता है वन्यव्याप जुम्बान एम परिज्ञानवान हम यदि ज्ञा मया मेरे द्वारा जान लिया गया है ये ऐसा होता है परामर्श इतने दूरी तक जाओगे तो प्रत्यक्ष कहा जाएगा परामर्श को भी प्रत्यक्ष कर दिया इंद्रिया सहायता से परामर्श उत्पन्न हुआ उस उत्पन्न परामर्श फिर आपने दोबारा ज्ञानगत प्रत्यक्ष कर लिया अब इस प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति हो जाए। परामर्श प्रत्यक्ष में अति व्याप्ति हो जाएगा उसे सारा लक्षण आपका घट रहा है क्योंकि परामर्श जन है यदि आपको परामर्श या ज्ञानी ना हो तो परामर्श का प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या जिसको घट गई ज्ञान नहीं वो कैसे, कैसे मैं घट ज्ञान वाला हूं इसने घट को देखा ही नहीं कैसे क्या तो घटा या मेरे घट तो जान लिया गया ऐसे कैसे कैसे कह सकता है जिसने घट को देखा होगा वही तो कहेगा मैं घट ज्ञान वाला हूं घट ज्ञान वाला हूं या प्रत्यक्ष होने के पीछे कारण कौन है घट ज्ञान घट ज्ञान जन्य है घट ज्ञान प्रत्यक्ष इसी प्रकार से परामर्श ज्ञान जन्य है परामर्श ज्ञान प्रत्यक्ष लक्षण क्या था परामर्श ज्ञान अनुमति दुल परामर्श निग ज्ञान कौन हो गया परामर्श प्रत्यक्ष ज्ञान उसमें हो गया निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा इसलिए हेतु अभिषेक अनुमति में क्या है हमेशा अनुमिति का आकार क्या है दृष्टान्त में तो रही है है हेतु क्या धूम शब्द होता नहीं इसमें इसलिए अनुमिति अनुमिति का का क्या है पक्ष है तो पक्षी आपका का है पक्ष पक्षी उसमें हेतु विषय नहीं होता नहीं क्या लेंगे अभिषेक तो परामर्श प्रत्यक्ष हेतु विषय है धूमवान कहते ना हेतु है ना उसमें परामर्श ज्ञान में जब परामर्श ज्ञान में ही हेतु बैठा हुआ है उसे प्रत्यक्ष भी क्या होगा हेतु रहेगा ये संपूर्ण परामर्श ज्ञान परामर्श प्रत्यक्ष के प्रति विषय है घट ज्ञान का विषय कौन है घट घट प्रत्यक्ष विषय कौन है घट ज्ञान संपूर्ण तो घट भी विषय हुआ जैसे परामर्श जब प्रत्यक्ष होगा तो हेतु भी पराम प्रत्यक्ष विषय बनेगा अनुमिति हेतु इसे हेतु तो आवश्यकम कह देंगे तो परामर्श प्रतिशत व्याप्ति निवृत्त हो जाएगा क्योंकि परामर्श प्रतिशत ही हेतु तो विषय ही होता है अविषेक नहीं हो सकता इस प्रकार से का परामर्श ज्ञान मी इस पर विचार हो गया तब को परामर्श किम स्वरूपम परामर्श ज्ञान का क्या लक्षण है कहे व्याप्त विषित पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श व्याप्ति विशिष्ट जैसे यदा वन्यव्यादूवान अहम पर्वति ज्ञान परामर्श तर्वतोध व्याप्तिशत्धरतापकता सेपकता सेन्न व्याप्यता धूमवान अयम पर्वता इसलिए व्याप्ति विशिष्ट पक्ष था व्याप्ति बताना पड़ेगा आपको वन्य व्याप्त क्या लिया उसने तब तो वन्य का व्याप्ति धूम कैसे उड़ गया तब तो अगर वनिष्ठ व्यापक निरूपित व्याप्यता धूम है वन्य निष्ठ व्यापकता से निरूपित तो व्यापकता भिन्न धूमवान अयम पर्वता ये वन्य व्याप्ति विशेष पक्षता इसका नाम परामर्श तादृश तजन्यमर्श जन्य जो ज्ञान क्या हुआ पर्वत ऐसा निश्चय हुआ ये जो ज्ञान है उसका नाम अनुमति है देखिए व्याप्ति विशिष्ट विषयिता संबंधे न व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्म का ज्ञानम परामर्श विषयता संबंध विषय विषिता संबंध से व्याप्ति विशिष्टम पक्षधरमता ज्ञानम तो यह व्याप्ति विज्ञान है पक्षधर्मता विज्ञान है दो ज्ञान है दोनों ज्ञानों को परस्पर विशिष्ट वैशिष्टता आपने किया तो दोनों ज्ञान विशिष्ट वैशिष्टता के संबंध से होगी विषयता संबंधित होगी दोनों ही ज्ञान विषयिता संबंधी न्याप्ति विशिष्ट कौन है पक्षधर्मता का नाम परामर्श होता है कभी तो ज्ञानम परामर्श तो लक्षण करो ज्ञानम परामर्श घटक तो घटाधि ज्ञान वारणा पक्ष धर्म होता है घटा दी ज्ञान में अत्यक्त जो भी ज्ञान है अगर केवल ज्ञानम कह दिया तो कोई भी ज्ञान को मैं ले सकता हूं तो घटक ज्ञान को भी ज्ञान ज्ञान सारे ज्ञान है उनमें लक्षण चला जाएगा तब आपको कहना पड़ा पक्ष धर्मता ज्ञानम पक्ष धर्मता मैंने पक्ष में जो धर्म जो वस्तु आपने देखा ने हेतु को देखा उसका जो ज्ञान हुआ धूमवा नयम पर्वतः इसी का नाम पक्षधर्मता ज्ञान है उसको परामर्श देखो गड़बड़ है क्योंकि पक्ष पक्ष धर्म कौन है हेतु हेतु तो हमें कई बार ज्ञान हुआ पहला ज्ञान रसोई घर में हुआ है पहली बार हेतु ज्ञान क्या हुआ क्या हुआ आपको रसोई घर और वहां आपने व्याप्ति ग्रहण किया हेतर धूमत दूसरा हेतु ज्ञान है पर्वत में देखा आपने धूवान है तीसरा ज्ञान है परामर्श हेतु वहां है ना वन व्याप धुआ अब क्या हुआ आपने पक्षधर्म का ज्ञान हम कैदोगे तो लक्षण कहां चला जाएगा द्वितीय हेतु ज्ञान में प्रथम हेतु ज्ञान मानस में द्वितीय हेतु ज्ञान पर्वत में तृतीय हेतु ज्ञान खोपड़ी में नहीं नहीं होता है वहां थोड़ी हो रहा है। और तृतीय आप अपने बुद्धि में कर लेते हैं धुआं को देखिए आप स्मृति होती है व्याप्ति का उस स्मृति व्याप्ती स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों को जोड़ लेते हो तब परामर्श मन में आप बना लेते हो इसको कहते हैं पहला ज्ञान हेतु तो का ज्ञान कहां हुआ रसोईकर में दूसरा हेतु ज्ञान पर्वत में तीसरा ज्ञान आप अपने मन में बना लिया तो तीसरे हेतु ज्ञान हमारा लक्ष्य है परामर्श ज्ञानी हमारा लक्ष्य है ना तीसरा ज्ञान उसमें अति का प्रश्न नहीं उठता लक्ष्य में लक्षण जा रहा है तो अच्छी बात है लेकिन दूसरा हेतु ज्ञान जो व्याप्ति विशिष्ट नहीं है केवल पक्ष तो ज्ञान हो रहा है दो वन परमतः पक्षात का ज्ञान है द्वितीय हेतु ज्ञान में आपका लक्ष्यांक अति व्याप्ति हो रहा है उसे निवारण करने क्या कहना पड़ा व्याप्ति विशिष्ट मैं धूमवान परा इत्यादि ज्ञाने अतिव्यातिरणा व्यातिशिष्ट व्याशिष्ट विशिष्ट इति इति तत्ति तज तेना पशन्यप्तिशिष्ट में कह दिया पक्ष धर्मता आपने कह दिया नहीं नहीं नाम ले आते हो इनका अर्थ तो हमें मालूम ही नहीं बताओ व्याप्ति का लक्षण क्या है व्याप्ति का यत्री साप्ति ही कर दिया पहला अभिनय कर दिखा रहे हैं पहला भाग अभिनय है अभिनय और दूसरा भाग सामान्य लक्षण वास्तविक लक्षण नहीं है सामान्य ये तद महा तत्र इति यह अभिनय हुआ व्यापक सत्ता पूर्व का व्यापक सत्ता का नियामक है सहचर तस् भाव साहचर तन निरूपित नियम विशेषो सहचर नियम दो वस्तु जब एक साथ जगत जगह पर देखी जाते हैं उनको हम कहते हैं कि ये सहचारी है साथ साथ चलने वाले कहीं साथ, साथ चलने वाले ऐसे दुनिया में कई चीजें हैं जो साथ साथ एक दूसरे को छोड़ के रहते हैं साक्ष पक्षी है हमेशा साफ है। है। हैं वो सब साहचर हैं है सहचरियों में लक्षण चला जाएगा अगर नियम आ या वस्तु से लेन देन सहचरित वस्तु से लेन देन नहीं वस्तुओं के बीच में जो संबंध को लेकर नियम है तो नियम से ले नियम का नाम व्या आप केवल सहचर्य का नाम आप नियम क्या है उन दोनों का बीच में एक कार्य का अन्य कुछ विलक्षण अखात के संबंध होनी चाहिए उन दोनों का जो संबंध आप मानोगे वह सर्वत्र इस दुनिया में स्वीकार्य होना चाहिए अनुभव सिद्ध होना चाहिए कई चीजें ऐसा है चक्षुरादि विशेषन व्याप्ति नहीं बना सकते आपका घर व्याप्ति बनाओ तो कैसे बनाओ आपको देखा किसने व्याप्ति कैसे बना सकते मत सत्तम वहां भगवान ने व्याप्ति बना दिया गीता में यद्यत भूति मत सब तत्त मम तेजवश संभव ये तो एक जैसा बोलते हो यद्यत बोल दिया तब बोलते बोलती हो तब तत्त बोल दिया ये तो नित्य संबंध है व्याप्ति बना के दिखाया न उन्होंने ये साहसर नियम नियम क्या कहते हैं संक्षेप में व्याप्ति का अभिनय कर दिखाया हुआ है तथा सायित लक्षण साचर नियम, नियम इतना ही लक्षण समझो सहचर साच तस्व साचर सामनाजिक निमित आव सा उनका भाव उनका जो धर्म विशेष है संबंध विशेष है उस नियम विशेष का नाम अनुसार क्या है वो स्पष्ट करने सामान सामान का मतलब क्या एकाधिक्रम एकाधिकरण निरूपित वृत्तित्व होना चाहिए दोनों में। तस्य मेंियमो व्यादृश नियम का नाम उस संबंध विशेष का जो नियम है और नियम का मतलब क्या होना है कभी उसका व्यविचार नहीं होना चाहिए सच अव्य क्या है वो वहित होना चाहिए ना होना नियम ही नहीं जब जो हो जाए नियम का नियम वह है जो कभी व्यविचरित ना हो अव्य विचरित का मतलब क्या विचार का अभाव होना विचार होने का मतलब सामना अधिकरण न होना वही भाव अधिकरण का होना साध्यधिकरण तन विद्य वृत्तित्व हितु में जाना चाहिए साध्यवद वृत्तित्व ये विचार रहित नियम हो अवेद हुआ और साध्या भाववद वृत्ति हो जाना <बिचार> ये विचार साध्याद इसलिए साध्या क्या करना साध्य वृत्ति और सिर्फ व्यक्ति क्या होगी इसलिए ठीक उसका भी अभाव कर दो तो साध्य अभाव अवृत्तम यह व्यक्ति तथा साध अबाव अवृतित पर्यवसन भवधि और उसको दृष्टान घटाएंगे मान महानसोन वन, मानसमान मानसम न कौन से मानसम इत्यादो इत्यादि में साधी कौन है साध्यो वन्नी साध्यो वन्नी अग्नि यह आप मानस प्रसिद्ध करने जा रहे हैं धूम रूपी हेतु से तो वन्नी का अधिकरण कौन है मानसादि स्वयं वन्य भाव मैं तथा भाववान पूछा क्या आपसे मैंने कहा तब तो मन वन्य भाव बोलना चाहिए तथा भाव क्या है वन्य भाव तथा भाववान मैंने वन्य भाववान कौन होगा तब बोलना जल हरदार तन निरुद्ध वृत्व कहा है मीन शैवाल नौका नौका हो गया वृत्तित्व अवृत्तित्व कहा जाएगात्व गया धुआ में तो महानसीय दृष्टांत में मानसीय दृष्टान हो गया इतवा लक्षण समन्वय अवृतम प्रकृति हितुदे धूम इत कृत्व लक्षण समय और अगर तो उल्टा कर दे तो मानसम वन्ने करते है। महानस धुआं वाला है वन्नी वन्नी होने से ये तो बना वन्नी अब साध्य हो गया धूम उल्टा कर दो काम चलेगा नहीं ये तरे तरे तरे वन्नी तुम इसमें विचार मिलेगा कहा अयोग्य गरम तप लोह पिंड में आग है और धुआं नहीं इसने कहते देखो यादान बनाया अव्यक्ति नहीं अति नहीं है दिखाने के लिए उल्टा ले रहे हैं साध्यो धुमा साध्या भावो भावद भावद कौन है वन्ने में तो अवृतित्व आते हुए लक्षण से अतिव्यक्ति नक्षण का अति व्यक्ति नहीं हो वन आदि नाप्ति सैप्ति नहीं हो रही पक्षधर्मता कि लक्षण पक्षधरमता का क्या लक्षण पक्षधर्मता कि लक्षण पक्षधरमता क्या लक्षण व्याप्य से परताली प्रति पक्षधर्मता व्याप्य पर्वता पक्षवृत्ति व्यापक पक्ष में वृत्ति होना पक्षा व्यापकोणे ध्रू वर्तमान दृष्टि गणधरता अर्थात ध्रुवा नयाता ज्ञान है ये ननो व्याप्ति, महाराज? आपने जो व्याप्ति बताया लक्षण वो तो हमारे समझ में आ गई व्याप्ति तो हम समझ गए परामर्श लक्षण में व्याप्ति शब्द था उसका अर्थ तो मुझे समझ में आ गया किंतु पक्षधंधान कहा नाम है पक्षधर्मता उसमें दूसरा हिस्सा है पक्षधर्मता वो क्या चिड़िया है प्रति ऐसा जानने की इच्छा रखने वाले के प्रति कब स्वरूपम निरूपी उसका स्वरूप निरूपण करके समझाया जा रहा है व्यापक सत्री फिर एक और समझ घुसा दिया व्याप्त क्या होता है व्याप्त करते हैं व्याप क्यों नाम व्याप्ति आश्रय व्याप्ति का आश्रय का नाम ही व्याप् और कौन होगा व्यक्ति कहां रहती है व्यक्ति का आश्रय कौन है धूमा ज रहेगा धूमाली ही व्यक्ति का ये हेतु तो होता है उसी में व्यक्ति आश्रित रहेधरंता ऐसे धूमालियों का पर्वदारे वृत्ति होने का नाम ही पक्षधर्मता है इस प्रकार से पक्षधंता का लक्षण हो गया हनुमान भेद आदि विचार